अचानक से इस अधेड़ व्यक्ति की हरकत काफी संदिग्ध नजर आने लगी ऐसा लग रहा था कि सच में ये ही आदमी बैंक में हुई लूट में इन्वॉल्व था लेकिन इस आदमी ने तो नैना समेत सभी इन्वेस्टिगेटर्स की टेंशन बढ़ा दी थी क्योंकि अगर वाकई में ये लुटेरे इस तरह से रूप बदल कर लूट को अंजाम दे रहे हैं तो फिर उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर कहीं ऐसा हुआ की वो बार बार अपना वेश बदल रहे हैं तब तो पुलिस के लिए इन्हें गिरफ्तार करना नामुमकिन ही है अब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लुटेरों को पकड़ने के लिए कौन सा जाल बिछाया जाए नैना काफी देर तक चिंतित होकर सोचती रही कुछ मिनट तक शांत रहकर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर सभी इन्वेस्टिगेटर्स को संबोधित करते हुए बोली अब मुझे लग रहा है की इन लुटेरों को पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचाए अब हमें काम करने के लिए अपने पुराने तरीके को अपनाना पड़ेगा अब सब लोग पूरे शहर में फैल जाओ और सारे शहर में नाकाबंदी कर दो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन बस अड्डे और शॉपिंग मॉल हर उस जगह पर जाओ जहां इन लोगों के जाने की जरा सी भी संभावना लग रही है और एक एक आदमी को पकड़ के जाँच करो अगर एक परसेंट भी उम्मीद लग रही है तो भी हर आदमी की डिटेल जाँच होनी चाहिए कहीं से कोई भी नहीं बचना चाहिए तिनके भर का सबूत नहीं छूटना चाहिए हमें अब अपना पूरा जोर लगा देना है विक्रांत उस रात सोने के लिए घर भी नहीं गया बल्कि पूरी रात अपने के साथ केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा रहा। नैना जानती थी कि उसके अधिकतर साथी पूरी रात काम करते रहे वो सब बहुत थके हुए थे इसलिए नैना ने उनके आराम करने का इंतजाम कर दिया था सभी को नैना ने घर भेज दिया था ऑफिस में सिर्फ विक्रांत बचा हुआ था क्योंकि वो पिछली रात आराम से सोया था इसलिए उसकी नींद भी पूरी हुई थी इसलिए उस वक्त ऑफिस में सबसे ज्यादा एक्टिव विक्रांत ही दिख रहा था बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स तो काफी थके नजर आ रहे थे विक्रांत व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखते हुए केस को अपने हिसाब से एनालाइज करने लगा। वो जब सीसीटीवी फुटेज में उस बुड्ढे को ध्यान से देख रहा था तभी उसे पता चला कि इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ और सस्पेक्ट को ढूँढ निकाला है। ये नए संदिग्ध भी अजीब तरीके ऐसी अपना वेश बदलकर बैंक के आस के एरिया में घूम रहे थे नैना को मामला थोड़ा गंभीर और संदिग्ध लगता जा रहा था तो उसने बाकी के बचे सातों संदिग्धों की भी जांच करवानी शुरू कर दी उसने तुरंत ही स्केच आर्टिस्ट को बुला करके सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से इन लोगों का स्केच बनवाना शुरू कर दिया लेकिन स्केच आर्टिस्ट ने पहले ही नैना को बता दिया कि इस काम में बहुत वक्त लग सकता है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज ऐसी देख स्केच बनाना बहुत मुश्किल काम है इसमें उतनी क्लियरिटी भी नहीं आ पायेगी विक्रांत के व्हाइट बोर्ड पर केस ऐसी जुड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे व्हाइट बोर्ड भरता जा रहा था वैसे वैसे विक्रांत की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी वो समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सफाई से बैंक में रॉबरी करना कितना मुश्किल काम रहा होगा ऐसा लग रहा है कि ये लुटेरे बैंक रॉबरी में बिल्कुल एक्सपर्ट थे लॉकर खोलने में भी एक्सपर्ट थे तो आखिर ये लोग थे कौन कहा आए रहे होंगे अब तक आधी रात हो चुकी थी सभी जासूस काम करते करते थक चुके थे सभी अभी कोई भी आराम करने के मूड में नहीं था तभी या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए केस के सीसीटीवी फुटेज की वीडियो खंगाल रहे थे या फिर केस की अन्य इन्फॉर्मेशन को बारीकी से जांचते हुए क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे थे नैना भी कॉफी की चुस्कियाँ लेते हुए केस के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार कर रही थी वो केस के एक एक पहलू को लेकर बड़े ध्यान से सोच विचार कर रही थी नैना के चेहरे को देख बताया जा सकता था की इस वक्त वो बहुत चिंतित थे जाहिर है की केस में कुछ नहीं खास प्रगति न होने के कारण ही नैना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था नैना के साथ ही बाकी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स भी इस वक्त काफी परेशान लग रहे थे विक्रांत को यह बात अच्छे से पता थी कि डीएन नगर ब्रांच में इस वक्त खौफ का माहौल इसलिए ही है क्योंकि हेडक्वार्टर से एक स्पेशल टीम भेजी गई है इस स्पेशल टीम को बैंक के लॉकर में मिली डेड बॉडीज वाले केस को सोल्व करना है डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन को बैंक के सीरियल मर्डर केस से दूर रखा गया है ऐसे में डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स को इसी बात का डर है कि कहीं ये स्पेशल टास्क फोर्स उनके बैंक रॉबरी केस के सॉल्व करने से पहले ही सीरियल मर्डर केस ना सॉल्व कर दे। देर है, चुका है उसका नाम विनोद राय है विनोद की पहुंच पुलिस हेडक्वार्टर तक है और सभी गिनती पुलिस डिपार्टमेंट के काफी अच्छे और तेज तरार अधिकारियों में होती है इसीलिए उसे बैंक के सीरियल मर्डर केस को सोल्व करने के लिए भेजा गया विनोद भी जल्द से जल्द इस केस के मुजरिम को पकड़कर अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहता है इसीलिए उसने अपनी स्पेशल टास्क टीम के मेंबर भी खुद ही चूज किए हैं। उसने पूरे महाराष्ट्र पुलिस में से सबसे खास और तेज तरार अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया हुआ था और उनके साथ मिलकर खुद भी दिन रात इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था विनोद का मानना है की आज से तीन साल पहले बैंक में सुनीता मेहता की जो डेड बॉडी मिली थी वो आखिरी मर्डर नहीं था बल्कि का उसके बाद भी कई सारे मर्डर किए थे इसलिए विनोद ने मुंबई शहर के भीतर जितने भी बैंक थे हर बैंक के लॉकर रूम की जांच में लॉकर रूम जो चेक करती रही हर लॉकर रूम में जाकर उन्होंने वहां की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी इस वक्त डीएन नगर पुलिस ब्रांच की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक के रॉबरी केस की जांच करना था उन्हें इस सीरियल मर्डर केस कोई लेने देना नहीं था लेकिन डर इस बात का था कि कहीं इस स्पेशल टास्क फोर्स ने सीरियल मर्डर केस के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया तो फिर डीएन नगर ब्रांच की बड़ी बेइज्जती होगी विक्रांत को भी उसी बात का डर था इसीलिए वो बेहद सीरियस होकर केस के बारे में सोच रहा था विक्रांत अपने केबिन में बैठा हुआ था तभी उसके पास अमित भागता हुआ विक्रांत विक्रांत को सुना तुमने